गुरु तत्व जिज्ञासा गुरु तत्व की महिमा क्या है कृपया हमें समझाइए समाधान गुरु शब्द का अर्थ होता है गुरुत्व जिसमें हो अर्थात जिसमें श्रेष्ठता हो जिसकी वाणी और संकल्प में शक्ति हो गुरु गीता में कहा गया है न गुरु रधिकम गुरु से बढ़कर कोई भी नहीं है इस प्रकार अन्यत्र कहा गया है ईश्वरों गुरुरात में मृत्युभेद विभागिने ईश्वर गुरु और आत्मा ये तीनों कहने मात्र को भिन्न है वस्तुतः भिन्न नहीं है और आकाश के समान व्याप्त है योग सूत्र में भी गुरु और ईश्वर में अभेद दिखाया गया है सह पूर्वेशम अपि गुरु काले नानवच्छेदात वह परमात्मा ही पूर्व वालों के वर्तमान वालों के तथा भविष्य वालों के सभी के गुरु है इसलिए जो गुरु का भजन करता है वह मानो परमात्मा का ही भजन करता है एक दृष्टि से तो गुरु परमात्मा से भी श्रेष्ठ हैं परमात्मा तो शासन करता है यदि आप अपराध करते हैं तो उसका दंड देने के लिए तैयार रहता है परंतु गुरु जी तो दयालु हैं वे हमारे अपराधों को क्षमा करते देते हैं भगवान की पांच विशेष शक्तियां मानी गई है उत्पत्ति स्थिति प्रलय निग्रह और अनुग्रह अनुग्रह शक्ति सदा शिव के अधीन रहती है उसी अनुग्रह शक्ति के अवतार ही गुरुदेव हैं अन्यत्र भी कहा है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु ही ब्रह्मा है गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शिव है वही आगे कहा ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम् मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा गुरु गीता ध्यान करना हो तो गुरु जी का करो पूजा करनी हो तो गुरुचरणों की करो पुस्तकों में जो मंत्र है वस्तुतः वे मंत्र नहीं है गुरु गुरुवाक्य ही मंत्र हैं कृपा ही मोक्ष की साक्षात हेतु है भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि गुरु जी के लिए हमारे पास कोई दृष्टांत भी नहीं है दृष्टांतो दृष्टान दृष्टः त्रिभुवन जठरी सद्गुर ज्ञानदातु स्पर्श्चेत्र कलप्य स नयति यदो स्वर्णताम सारम न स्पर्शत्व तथापि शरणयुगे सद्गुरु स्वीय शिष्येयम साम्यम विधत्ते भवती निरुपमस्ते नालौकिकोपी सत्श्लोकी तीनों भूमों में गुरु से उपमा करने के योग्य कोई भी वस्तु नहीं है यदि कोई कहे पारसमणी है तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि पारसमणी लोहे को स्पर्श करके सोना बनाती है पारसमणी ही नहीं बनाती परंतु सद्गुरु तो अपने शिष्य को अपना स्वरूप देकर गुरु ही बना देते हैं अतः गुरु तत्व निरुपम और अलौकिक है श्रुति भी गुरु कृपा को ही शिष्य के कल्याण का मुख्य हेतु बताई है यमे वैस वृणुते तेन लभ्य यम शिष्यम साधकम् ऐसा गुरु वृणुते स्वीको तेन शिष्य परमात्मा लभ्य जिस साधक शिष्य को गुरु वरण कर लेता है वह परमात्मा को अनायास ही प्राप्त कर लेता है गुरु की महिमा असीम है उसका संपूर्ण रूप से कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है संसार में बहुत से संप्रदाय हैं वे परमात्मा को माने चाहे न माने परंतु गुरु को अवश्य ही मानते हैं अतः गुरु सर्वपूज्य और सर्वमान्य है वस्तुतः तो गुरु तत्व व्यापक और गूढ़ है परंतु उससे संबंध बनाने के लिए किसी एक व्यक्ति विशेष को माध्यम बनाना पड़ता है जैसे प्रधानमंत्री से लेकर एक छोटे से अधिकारी तक सभी मिलकर सरकार है लोग कहते हैं कि अमुक वस्तु हमने सरकार से प्राप्त की पर कोई व्यक्ति जो भी प्राप्त करता है किसी अधिकारी से ही प्राप्त करता है सीधे सरकार को खोजे तो कहाँ मिलेगी किसी माध्यम को लेकर ही हम सरकार से संबंधित हो सकते हैं इस प्रकार गुरु तत्व एक ही है वह तो सरकार के समान है उससे कुछ प्राप्त करने के लिए कोई न कोई माध्यम तो बनाना पड़ेगा उसी माध्यम को लेकर हम गुरु तत्व से उपकृत हो सकते हैं वह उपकार तो गुरु तत्व के द्वारा ही होता है परंतु श्रेय हम एक व्यक्ति विशेष को देते हैं एक बात और ध्यान रखने की है कि गुरु का फोटो देखकर हमारे भीतर एक भाव शक्ति उत्पन्न होती है जिससे हमारे अंदर एक मूर्ति बनती है जो चेतना होती है उसी मूर्ति से हमारा संबंध बनता है उसको हम जितने दिव्य रूप में गृहित कर सकते हैं उतने ही दिव्य रूप से वह हमारे साथ हमेशा रहेगी उसी से हमको लाभ मिलेगा यह एक सिद्धांत है कि एक ही गुरु से सभी लोग समान रूप से लाभ प्राप्त नहीं कर सकते जिसके अंदर भाव शक्ति जितनी दृढ़ है वह उतना ही अधिक लाभ प्राप्त करेगा जैसे एकलव्य द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने गया था वे राजकुमारों को ही पढ़ाते थे राजकुमारों के साथ एक भील बालक बैठे यह तो राज घराने का बड़ा भारी अपमान था इसलिए उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता परंतु उनके अंदर उसके प्रति कृपा थी एकलव्य जंगल में चला गया वहाँ जाकर उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई उस मूर्ति को देख उसके हृदय में जो भावमयी मूर्ति बनी वह चेतन भी क्योंकि भावशक्ति जड़ को चेतन बना देती है उसने उनसे पूछ पूछ कर बाण चलाने शुरू कर दिए इतनी दिव्य मूर्ति वे राजकुमार अपने हृदय में नहीं बना पाए क्योंकि उन लोगों को गुरु व्यवहार मनुष्य के समान दिखता था इसलिए पूर्ण श्रद्धा बनी नहीं बन नहीं पाती थी परंतु एकलव्य के सामने ऐसा कोई हेतु नहीं था जो उसके हृदय में बनी हुई भावशक्ति को प्रभावित न कर सके उसने गुरुतत्व से ऐसी धनुर्विद्या सीख ली जो कौरव पांडव भी नहीं सीख पाए यह उसकी निष्ठा की दृढ़ता का भी फल था अतः गुरुतत्व तो व्यापक होते हुए भी यह आपकी भावना पर ही निर्भर करता है कि आप उससे कितना उपकृत होते हैं